श्री गुरु चरण सर गुप्र गुरु नायक <coughs> दुआ संख्या पंद्रह के बार चंद्र बांधु भरसा दिवत सर <coughs> ऋतु आई लक्ष्मण देखु पर न सुहाई फूल का सु सकल महीछाई जन दरोत प्रगट बुढ़ आई गस्त पंथ जलशोषा जिर्मलोभ सोषा सरिता सर निर्मल जलशोहाय जस गत मदमुहा सर सूख सरित सर पानी ममता त्याग करही जिम ज्ञानी ज्ञान शरद ऋतु खन्य आए तो आये समय जिम सुक्रत सुहाए ु सोह सुधरिणी नीतन पुण्यपैजस करणी जलशंकर बुध कुटुम दिन धनहीना घन निर्मल सोहका हरीजन युव परिहर सव आसा कहू कहूँ भ्रष्ट सार दी थोरी ओक तो तो पाव भगति जिन मोरी चले नगर नगर हरसि तरंदापसणिके जिन हरि भगति पायु श्रमो तज हि आसमी चारे रामचंद्र के अब फिर स्मरण करें कि यह प्रभाषण पर्वत है भगवान वहाँ पर्वत की गुफा में बांस कर रहे हैं और बरसारी ऋतु तो गीत रही है और ये है शरीर ऋतुओं का वर्णन जैसे ऋतु जैसे से बदलती है तो आसपास जो कुछ दिखाई देता है मेघ आते दिखाई देते हैं बरसते दिखाई देते हैं पानी बहता दिखाई देता है तालाब दिखाई देते हैं नदियां तो ये सब जैसा जैसा देखते जाते हैं वैसा वैसा भगवान उसका वर्णन लक्ष्मण जी से करते जाते हैं ये एक की कथा नहीं है वर्षा तो पूरी वर्षा की सब ये कथा भी है भगवान रोज रोज जहां जहां जो जो वर्षा में एक के बाद की घटनाएं घटती जाती हैं, उनको जब-जब जो देखते हैं उसका वर्णन करने लगते हैं तुचार तो संक्षेप में बता दिया कि देखो भगवान जो वो हो वही राज की विदेक की धर्म की बातें लक्ष्मण जी को बताते हैं तो वही सब बातों का विस्तार है ये और दोनों इसमें चर्चा में, में दोनों बातें हो गई एक तो यह प्रकृति का वर्णन हो गया और दूसरे जो है अध्यात्म का भी वर्णन हो गया दोनों साथ साथ हो गया जो महाकाव्य होते हैं उनमें महाकाव्य के लक्षणों में से एक प्रकृति का वर्णन भी है कि वर्षा का वर्णन करो शर ऋ का वर्णन करो अगर इन प्रकृतियों का वर्णन नहीं होगा तो महाकाव्य अधूरा रहेगा तो ऋतु वर्णन करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ता है वो अलग बात है लेकिन दिन से तो धर्म बंद है इसलिए वो शब्दा हो चाहे शर्द हो कुछ भी ऋतु हो तो धर्म की बात आगे आगे चलेगी वो छूटेगी नहीं इसलिए धर्म और परमार्थ की सब बातें सब बता देते हैं। धर्म के अंदर अंतर्गत जितने भी आश्रम वगैरह आते हैं उनके भी सबके धर्म बता दिए जितने स्त्री पुरुषों के धर्म है <ństr> <ăn> <jamuni> वो भी बता दिए जितने गुरु दो शहीद त्याग है उनका भी सबका वर्णन कर दिया ज्ञान क्या है वैरागी क्या है उसका भी वर्णन कर दिया ज्ञानी लोगों की क्या होती है वो क्या साधना करते हैं उसका भी वर्णन कर दिया भक्ति का भी वर्णन कर दिया ये देखेंगे सब जितनी भी अध्यात्म विद्या के संबंध के पक्ष की जितनी बातें हैं बहुत बातें सब इसमें आ गई सब इसमें प्रकृति के वर्णन में ही सब आ गए अब शरद प्रारंभ होती है तो जैसे शरद प्रारंभ होती है एक से एक एक के बाद एक बात जो जो दिखाई देता जाता है शरद में वो भगवान देखते जाते हैं लेकिन शरद ऋत्व तो जब आ गई तभी भगवान ने फिर सुग्रीव की भी याद की देखो सुग्रीव ने अभी तक जो वो कुछ काम आम नहीं किया वर्षा बीत गई तो बीत गई लेकिन शरद ऋतु जब आ गई तब तो उसे आना चाहिए था तो शरद ऋतु का पूरा शरद ऋतु में वर्णन नहीं है कि शरद का अंत कर दे तो सरजुत का अंत हो जाता है तो उसके बाद हेमंत ऋतु वगैरह आती तो उसका भी वर्णन करते नहीं किया बस तो शरद का वर्णन करने के बाद समाप्त हो जाता है दो दो में बसा का वर्णन हो गया दो दो में शरद का भी वर्णन करते हैं अब कहते हैं बरसात शरद ऋतु आई कि वर्षा बीती तो अब शरद ऋतु आ गई वर्षा बाद जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो उस को शरद ऋतु करते हैं छह ऋतु होती हैं भारत में संसार में अनेक तो तीन ॠतु होती हैं भारत एक ऐसा देश है जो छह ऋतु होती है ऋतुओं को बदलना सुखदायी है हर ऋतु की अपना सौंदर्य है अपना गुण है अपनी महिमा है सभी छह ऋतुओं की विशेषता है तो अब शरद ऋतु जो है वो क्षेत्र ऋतु में से वर्षा के बाद शरद ऋतु तो आती है जब तीन ऋतु है तो वहां गर्मी है बरसात हो ज्यादा बस तीन ॠतु लेकिन जहां क्षेत्र ऋतु है वहां इन तीन ऋतुओं के बीच में तीन ऋतु और भी है तो बरसात के बाद सर्दी आ गए उसके पहले शरद ऋतु है और तो शरद ऋतु का ग्रहण करते हैं बरसात भी गई शरद ऋतु आई लक्ष्मी ने दे को सुहाई तो ये बहुत सुंदर ये बसंत शरद ऋतु ये बहुत सुंदर ऋतु है ये दोनों ऋतु क्यों सुंदर है न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी शरद ऋतु भी ऐसे करके है बरसात बीत गई तो बरसात भी बीत गई गर्मी भी बीत गई लेकिन सर्दी ज्यादा नहीं आई आई इसलिए शरद तो आ गई शरद ऋ सर्दी जरूर है लेकिन बहुत सर्दी नहीं <coughs> ऐसे करके जब सर्दी बीत गई तो उसके बाद गर्मी आने लगी तो गर्मी आने लगी तो बसंत ऋतु हो गई तो बसंत ऋतु भी सुंदर ऋतु है तो इन दो ऋतुओं का वर्णन जो है शास्त्रों में मिलता है कवियों में भी किया है साहित्य में भी मिलता है इन दोनों ऋतुओं में बड़ी अधिक प्रसन्नता और स्वच्छता और सुंदरता ये सब ऋतुओं में दिखाई देती है इसलिए शरद ऋतु भी सुंदर है तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं बड़े साथ जगत शरद ऋतु आई लक्ष्मी ने देखो परम सुहायी भगवान लक्ष्मण जी से बोल फिर तो आदर जैसे बरसा ऋतु तो का ग्रहण कर रहे थे तो जब शरद ऋतु आई तो भगवान ने दिखा ऋ लक्ष्मण को देखा शरद ऋतु आ गई और ये कितनी सुंदर है बर्षा ऋतु भी अच्छी ऋतु है पानी बरसता है उपयोगी है बिना पानी के कैसे जीवन चले उसका अपना महत्व तो है वर्षा का वर्षा पानी बरसता हुआ भी अच्छा लगता है बरसात में ये सब है लेकिन उसके साथ में खींच फीचड़ और झमझ तो है तना लेकिन शरद जब आ गई तब कहते देखा सब साफ निर्मल स्वच्छ आकाश भी स्वच्छ धूम भी स्वच्छ न कहीं कीचड़ न कहीं धूल आसमान भी बिल्कुल बादल बादल कहीं कुछ नहीं सब जगह निर्मलता आ इसलिए सुंदर ऋतु वो सरद सुंदर ऋतु और शरद ऋतु में सुंदर सुंदर क्या क्या है उनके सबका वर्णन करके उनकी सुंदरता का वर्णन और फिर आध्यात्मिक पुरुषों के धर्म के की सुंदरता का भी वर्णन होना चाहिए तो कहते हैं फूले काश सकल में इछ और जन बरसा कृत तो प्रकट बुढ़ाई अब कहते हैं कास फूल गए कांस तो बरसात उठा तो पैदा हो जाता है और जब बर्सा जब पूरी होती है तब तक उसे सफेद वादियां निकल आती हैं आसपास भी आप देखते हैं सब जगह कांस फूला है <coughs> तो दूर दूर तक कांस कास बहुत दूर तक फैला दिखाई देता है जहां जंगल जहां उपजाऊ जमीन दूर नहीं है कांस पैदा हो जाता है, तो सफेद दिखाई दे रहे तो आप कहते हैं कि देखो सफेद ऐसा है जैसे कोई वित्तीय बुढ्ढा हो गया जैसे बाल सफेद हो गए तो बरसात जुटली बुलाई गई उसके सब सफेद इसलिए वो कांसद सफेद सफेद सफेद दिखाई देते हैं ये कांस का फैल जाना वर्षा ऋतु की वृद्धावस्था का सूचना वृद्धावस्था बनाने अब आगे किनारे खत्म होने को समाप्त हो रही वर्षा ऋतु ये उसकी सूचना इस बात की है <koh> तो इस प्रकार पहन वर्षा कृत प्रकट बुलाई प्रकट बने उसकी बुढ़ापा प्रकट हो गया बुढ़ापा दो प्रकार का होता है एक तो पहले ही बुढ़ापा आ जाता है प्रकट नहीं होता फिर प्रकट पूर्वक प्रकट होने लगता है वृद्धावस्था पहले आती है बाल हल काले भी नहीं हुए दात आँत नहीं गिरे आंखों से भी दिखाई दिखाई खुद ठीक ठाक देता है कां से सुनाई देता है तो हालांकि बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी बुढ़ापा प्रकट नहीं होगा अब जब ये सब होने लगे बाल भी सफेद हो जाए दांत भी गिर गए आंखों से दिखाई देने सुनाई कबर भी टे अब अब तो दिखाई देने लगा बुढ़ापा अब <coughs> कोई कहने जरूरत नहीं दूसरे लोग खुली देख के सबट जाएंगे बदल पुरुष में ऐसे ही जब ये वर्षा तो खत्म हो गई थी लेकिन बर्फा जगह खत्म होने पर अब जब ये सफेद दिखाई देगी तो वो सफेदी देखकर देख करके सब खत्म है अगस्त पंच जल शोषा अब देखो सबसे पहले पानी सूखना शुरू होता है तो पानी सूखना शुरू होता है तो जब रास्ते में जो पानी भर गया था वो पहले सूखना शुरू हुआ जैसे पगडंडिया है रास्ते है तो उनका पानी वो तो कोई तालाबाला कहने नदी की कहने नदी तालाबों का पानी के बाद में सूखे हुआ ज्यादा पानी भरा हुआ जहां थोड़ा पानी भरा हुआ रास्तों में वो पानी पहले सूखता है तो जब बर्षा ऋतु तो समाप्त होती है तब अगस्त का तारा उदित होता है उसी कुछ उसका समय भी है उदित अगस्त अगस्त का तारा दक्षिण में उदित होता है इसलिए अगस्त का आश्रम कहां है दक्षिण में अगस्त का आश्रम बम्बई के पास दंडकार में वहां उनका अगस्त का आश्रम ऐसी तारा भी अगस्त का खत्म हो जाए तो बरसात में नहीं दिखाई देता जब बरसात खत्म हो जाएगी तो देखोगे कि दक्षिण के साथ दिखाई देगा दिखा और ज्यादा उत्तर में चले जाओ तो प्रखाई भी नहीं देगा बिल्कुल एकदम से नीचे होता है अंतरिक्ष में जब तारे समाप्त होने लगे नीचे तक देखो तो ज्यादा चमकता हुआ कुछ कुछ पीला पीला जो तारा दक्षिण में दिखाई दे उसका नाम है अगस्त का तारा और अगस्त ऋषि और अगस्त का तारा दोनों के धर्म एक ही है उनके दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं <coughs> अगस्त भी दक्षिण में रहते हैं और जो तारा भी दक्षिण में उदित होता है <coughs> अगस्त भी ऋषि हैं और वो पंथ जल शोषा के मैंने रास्ते का पानी के अगस्त ऋषि है तो दूसरे लोगों के कष्ट को दूर करने वाले ऋषि धर्म क्या है परोपकार करें दूसरे के दुखों को दूर करें ऋषि धर्म तो अगस्त ऋषि ऐसा करते हैं उधर जो वो तारा क्या करता है कि वो रास्ते का पानी सोख लिया तो सब लोगों की कठिनाई रास्ते में जपाजप करते हुए जाते थे पानी में लौट के आर्थिक सपाया समझाते थे अब उसने कृपा कर दी अगस्त तारा में उदित हुआ तो रास्ते का पानी सूख गया अब लोगों का रास्ता चलना आसान हो गया सुगम मना तो तारे का धर्म ऋषि धर्म भी हो गया और एक ये भी प्रसिद्ध है कि अगस्त ने समुद्र सोख लिया था तीन बार में तीन इंजन लेकर के उन्हें भर करके समुद्र पी गए सारा समुद्र सूख गया तो अगस्त जैसे समुद्र पी जाते ऐसे करके अगस्त का तारा उदय होता तो वो पानी को पी जाता मैंने जो रास्ते का जब सूख गया मैंने अगस्त तारा पी गया पानी का दोनों की समानता दिखा करके कहते हैं कि देखो उदित अगस्त पंथ जब सोषा जीव लोभ सो सही संतोषा उदाहरण वहां तो उदाहरण तो अगस्त का नाम देवी असली दे लो लेकिन मुख्य उदाहरण भगवान ये देते हैं, कि लोग हैं सो सही संतोषा जब संतोष उदित होता है हृदय संतोष आता है तो लोग समाप्त हो जाता है जल के स्थान में पंथ के जल के स्थान में लोभ समझ लो और अगस्त के तारे के स्थान में संतोष समझ जब तक मन में संतोष नहीं आता तब तक, तक लोग बने ही रहता है और लोग संतोष आने के समाप्त होता है चाहे करोड़ों आ जाए चाहे अरबों में आ जाए चाहे पृथ्वी भर का राज्य प्राप्त हो जाए अगर संतोष नहीं आया तो लोग नहीं छूटे लोग इसलिए नहीं होता कि कमी है हमारे पास इसलिए उस लग रहा है कि और आ जाए और मिल जाए और मिल जाए लोग उसके लिए लगता लोग इसलिए कम होता है कि संतोष नहीं है जिस अवस्था में व्यक्ति को संतोष आ जाए चाहे उसके पास थोड़ा धन हो चाहे कुछ ज्यादा हो चाहे और ज्यादा हो चाहे और ज्यादा हो चाहे बहुत ज्यादा हो लेकिन संतोष आएगा तभी तो उसका लोभ दूर होगा लेकिन लोग दूर नहीं होगा लोग भी एक बहुत भयंकर विकार है पाप मिले पाप का द्वार है नरक का द्वार है गीता में सूर्य में अध्याय में भगवान ने नरक के तीन द्वार बताए काम क्रोध लोग मिले <coughs> और मिल जाए और मिल जाए धन मिल जाए संपत्ति मिल जाए विष्णु के भोग मिल जाए यह सब जो है की बार बार कामना करते रहना पर संतुष्ट न होना लोग कहलाता है तो ये लोग तो ये एक मानसिक वृत्ति है कोई बाहि वस्तुओं से नहीं कोई कहे जब गुस्सा बहुत मिल जाएगा तब तो लोग खत्म हो जाएगा अदबा उनको हमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिल जाए तो अपने आप ही लोग खत्म हो जाएगा तो नहीं लोग खत्म होगा तो लो आप देख लो क्या आसपास समाज में आप देखो तो कितने लोगों के अखबारों निकलते रहते हैं जिनके के पास करोड़ों की संपत्ति निकली और जेल गए पकड़े गए तो उनको पहले लोग तो संतुष्ट होने हुए कैसा क्या इकट्ठा करते चले क्योंकि बिना संतोष के लोग आता लोग मिटता नहीं लोभ मिटता नहीं तो व्यक्ति संग्रह करता चला जाता है परिग्रह कह जाता है संग्रह बहुत इकट्ठा करते जाना, परिग्रह भी दोष है लोग भी दोष है तो ये कहते हैं कि जिन लोग संतोषा और सरिता सर निर्मल जल सोहा अब कहते हैं ये तो रास्ते के तो इसके मैंने रास्ते के जल तो सू गया लेकिन सरिता और सरो में जल है सरिता नदी सर तालाब निर्मल जल सोहा उनमें जल है वो सूखा नहीं लेकिन अब वहां पर जल जो है वो निर्मल हो गया है बरसात में मेला था अब चीर गया धीरे धीरे करके उसकी मट्टी वट्टी सब उसमें जो मिली हुई थी वो नीचे बैठ गई और पानी तालाबों का पानी नदियों का पानी सरवे तुम्हें साफ दिखाई देने लगा और संत हृदय जैसे गतमत मोहा का हृदय ऐसे होता है संत के हृदय में अब हृदय मानो हृदय में एक सरोवर से लो हृदय एक सरोवर के समान है।, है जल का भंडार है मान लो हृदय और उसमें की कीचड़ भरी हुई है दलदल भरी हुई विकार भरे हुए हैं जो मधमोह अगर अगर हृदय में है तो माने वो विकार है अब जो संत हुआ वो उसने अपने मद और मोह को छोड़ दिया हृदय से तो अब उसका हृदय निर्मल हो गया शुद्ध हृदय तो भगवान के कहने के तात्पर्य है कि सुंदरता हृदय के व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य तब है जब उसमें मधमो न हो कह विचार देखो ये बात सुंदर हृदय का व्यक्ति है इसका हृदय बिल्कुल साफ है तो लोग जब हृदय की स्वच्छता देखते हैं व्यक्ति की तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आकर्षण आकर्ष लगता है उसमें सुंदर लगता है उसमें तो हृदय की सुंदरता इसी बात में है कि तो उसमें मधमो न हो मध के मे विष्णु <coughs> एक जगह सुग्रीव कहते हैं आगे चल दे के देखो चौपाई आएगी कि ना नाथ विषय समय मध का छुना नहीं मध क्या विषय प्राप्त विषय भोग जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो उसको मध होता है और तो ये कहते हैं ये जब विषय सुखों की कामना छोड़ दे इंद्रिय विषयों में लिप्त न हो उनसे विरक्त रहे तो मध छूटे हृदय में निर्मलता आ गए छूटे मोह के मना जब ज्ञान छूटे आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो भक्ति आवे ये सब आ जाए तो मोह छूटे तो मोह हृदय की मलिनता है और जब हृदय मलिन होगा मोह होगा मद होगा तो हृदय के विकार होंगे और मन में दुख भी लगेगा मन में जो दुख की अनुभूत होती है हृदय के विकारों के कारण होती है इसलिए कहते हैं संत हृदय जैसे संत और का अंतर बता संतों का भी भ्रमण कर लिया देखो तो तो सभी बातों का भ्रमण अध्यात्म आता है संत तो संत क्या है ये भी वर्णन हो गया असंत वो है जिनमें मधमोह है वो तो असंत है और जिनके घी छूट गए इनका हट निर्मल है वो लोग संत हैं। फिर कहते हैं रस सूखे सर तो सर पानी अभी कहते हैं देखो नदियों में तालाबों में पानी जरूर है लेकिन वो भी धीरे धीरे सूखता जा रहा है एक तालाब के पास जाओ और देखो कितना पानी है और महीने बाद जाओ तो देखो हु? तो देखो कि वहाँ जज पानी नीचे सरक करके सूख गया अब हम पानी पहले मिल जाता था वहां पर निकट में अब और आगे बढ़ो तब मिलेगा पानी जाकर के तारों के किनारे कभी कभी लोग आज कपड़े धोने के लिए पत्थर रख लेते हैं तो जब बरसात तो रतु आती, तो आती तो है तो पत्थर डूब जाते हैं ऊपर तक पानी चढ़ गया बरसा खत्म होती है तो वो पत्थर दिखाई देने लगता है तो जब पत्थर दिखाई देने लगता है तो पत्थर के लेवल के बराबर पानी आ गया दूसरे दिन चौथे दिन हफ्ते भर बाद गए तो देखा वो तो पत्थर एक बीता पर खुल गया पानी और नीचे उतर गया और दस पांच पंद्रह दिन के बाद गए तो पत्थर पूरा निकल आया पानी बिल्कुल नीचे चला गया अरे महीने भर डेढ़ महीने के बाद गए तालाब में फिर पानी लेने तो पत्थर दूर पानी दूर नहीं? पत्थर के पास है पानी नहीं अभी क्या है क्या वाला होता है कि एकदम से एक पानी तालाबों का नदियों के पानी एकदम नहीं सूखता थोड़ा थोड़ा थो थो करके सूखता है ये बताते हैं इसलिए कहते इस बात को ध्यान में कह वैसे वैसे सूख सरस के गा थोड़ा करके है यहां पर प्रसरसूख सरित सरपानी <coughs> कहते ममता त्याग करेंगे विज्ञानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे ही धीरे धीरे धीरे धीरे ममता त्याग करते रहते हैं <coughs> ध्यान रखें ममता छूटनी चाहिए अब जितनी है और कम हो और कम हो और कम हो तो ये ममता भी एकदम जाती नहीं है कहते देखो ममता नहीं जाती नहीं जाती, नहीं जाती। एकदम थोड़ी चली जाएगी आज आपने सुना कि ममता खराब होती है त्याग देने के गुजरे ऐसे दुण नहीं होता है वो तो धीरे धीरे करके त्याग पड़ती है अपने मन को अलग करते रहो अलग करते रहो हटाते रहो दरक्त दुण <दुणत्ति> बनाते रहो ये सब आत्मा है ये अपने कुछ नहीं है ममता के मैंने मेरा कम ममत्व ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये परिवार मेरा है ये स्त्री मेरे है पुत्र मेरे है पिता मेरा है भाई मेरे है धन मेरा है परिवार मकान मेरा है ये है वो है सब मेरा मेरा मेरा करके जिसमें जो मेरे कर का भाव है इसी का नाम अपने मन में जो मेरे कर का भाव है उसका नाम ममता है ममता कोई नाम की कोई वस्तु थोड़े ज्यादा ममता <coughs> तो मन का भाव है जो इन वस्तुओं के प्रति हुआ करता है तो मन से ममता जानी चाहिए वस्तुएं जहां है तहां बनी रहेंगी व्यक्ति जहां है तहां बने रहेंगे उनका किसी का विनाश नहीं होगा कहीं जाएंगे नहीं लेकिन ममता मन से ममता समाप्त होनी चाहिए अब देखो इस ममता में दोष है अहंता और ममता ये दोनों ही माया के रूप हैं और व्यक्ति इसके जीव भाव बनाए रखते हैं जीव का ज्ञान ममता के कारण से और अहंता के कारण से छूटता नहीं मैं वो मोर तोड़ते माया वो यही है मेरा तेरा और मैं और तुम ये सब जो है अहंता और ममता है और इसी का नाम माया है अब इसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है धीरे धीरे छोड़ते रहो भगवान का नाम देते रहो शास्त्रों का अर्जयन करते रहो ध्यान करते रहो और तो धीरे धीरे ममता को छोड़ते ये कहने का भगवान के ममता सब, सब, तो सब संग्रह किया हुआ है तमाम तो पुराणों से जगह जगह वहां पर भी सब बातें आती हैं तो वहां पर अन्य पुराण त्याग में कहा गया जहाँ कहीं इस प्रकार का है कि लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ममता का त्याग करते हैं जो मूर्ख लोग है, वो हैं वो ममता बढ़ाते रहते हैं ऐसे करके साथ मैंने बुद्धिमान और मूर्खों को कहा ज्ञानी नहीं कहा है कहीं कहीं धैर्य शब्द का भी, भी प्रयोग किया जो धैर्यवान व्यक्ति है वे इसके ममता को और अहंकार को छोड़ते रहते हैं धीरे धीरे करके धैर्यवान व्यक्ति <coughs> उन्हीं को धैर्य धैर्यवान के स्थान पर और बुद्धिमान के स्थान पर ज्ञानी बोल दिया कि तो ने यहां ज्ञानी के मैंने आत्मज्ञानी नहीं है ज्ञानी को समझदार व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ममता ममता त्याग हो जाएगी कल उनके हृदय में आत्मज्ञान जागृत होगा परमात्मा का ज्ञान जागृत होगा ये तो बात की बात है तब ज्ञानी होंगे इसलिए कह दिया कि ज्ञानी बोलो ममता त्याग पर हिंदी में ज्ञानी तो इसके माने ये है शिक्षा भी है इसमें कि अगर हम ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक सीख रहे हैं तो ममता छोड़नी चाहिए मेरेपन का भाव सबके वृत्ति के तो प्रति जो मेरेपन का भाव है वो धीरे धीरे धीर हटाना चाहिए और चार सरदुरु जो खन में अब देखो सरद में खजन पक्षी दिखाई देने लग रहा है खंजन का ही नाम लिया। और पक्षियों गए, और पक्षी तो बरसात में भी दिखाई देते हैं और सरजुस में भी दिखाई देते हैं वो तो आते जाते नहीं है ऋतु में दिखाई देंगे और तो कुछ पक्षी ऐसे है जो किसी ऋतु में दिखाई देते हम सैसा पक्षी है सरजुस में भी नहीं दिखाई देगा वो तो, तो इसलिए बिल्कुल न दिखाई देने वाला पक्षी भी छोड़ो और जरूर दिखाई देते पक्षी उनको भी छोड़ो जो पक्षी सरजुत्व में ही दिखाई देता है वो कौन कहीं वो खजन पक्षी है हाँ ये ऐसे करके एक पक्षी और है वो दशहरे में दिखाई दे जाए अगर तो कहते बड़ा शुभ होता है नीलकंठ है ऐसे करके ये पक्षी ऐसे जो है वो सदा नहीं दिखाई देते तो खंजन की बात कहते हैं कि जहां सरद खे आए और पाए समय जिन सुकृत सुहाये इसी सुकृत में ना पुण्य है कृत मैंने कार्य सुकृत मैंने अच्छे कार्य शुभ कार्य जिसने किए वो पुण्य कार्य है वो, कार वो समय पा करके आते अगर किसी व्यक्ति ने पुण्य कार्य किए हैं जन्मों में तो वो अब छिपे पड़े हुए हैं। जब कहीं सत्संग प्राप्त हुआ कहीं कोई उनका परिपाक हुआ उन कर्मों का तो समय आने पर वो कर्म वो अपना फल दिखाते हैं तो नहीं पुण्य दिन मिलेंसंता अगर कहीं संत लोग मिल गए तब रोज नहीं मिलते थे अब कभी मिल गए तो इसके माने पुण्य उदय हो गए तो संत लोग मिल गए तो ये कभी कभी पुण्य उदय हो तो तो होते हैं पुने सदा नहीं रहते हैं पुने कभी पाप उदय होते रहते हैं कभी पुण्य उदय होते रहते हैं तो जब पर परिस्थिति आती है और समय आता है तब पुण्य उदय होते हैं तब तक पुने छुपे रहते हैं तो पाए अब को देखो अब इतने दिन तक सुग्रीव जो है वो हो बारूपासण से कितने जाकुल सब दुखी लेकिन जब वो अब उनके पुण्य उदय हुए तब भगवान के दर्शन हो गए कहा तो ये दशा सुग्रीव की मारे घर के हमारे परेशान के शरीर में घायल मन में चिंता और अब एक समय ऐसा आ गया जब की सब पुण्योदय का खोया हुआ प्राप्त हो गया अब उनकी हो तो वैसे कहते हैं कि देखो पुण्योदय जो होते हैं ये <coughs> तो समय आने पर होते हैं प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है उनको तो पाए समय जब शुक्र तो ससुहाये तो पंत नरेण सूर्य अशरणी अब कहते हैं देखो पंख न रेणु अब पृथ्वी के ऊपर न कहीं पंख है न कहीं रेन है और तो दोनों ही कष्टकारक हैं अगर पंख वन कीचड़ अगर जहां देखो कीचड़ ही कीचड़ हो तो भी चलना मुश्किल पड़े हाथ पेंशन परेशानी हो कीचड़ में और अगर कीचड़ में वो धूल उड़ रही है सब जगह तो धुल भी फक फक पैरों में ऊपर तक गुटियों धूल तो तो तो भी कष्टकारी है लेकिन अब सर्वोच्च में न कीचड़ है और न धूल है इसकी विशेषता दोनों नहीं है तो कहते पंकन सो अस धरनी अब धरणी शोभा मान है माना पृथ्वी की शोभा ये है कि न कीचड़ हो न धूल उड़े तो कैसे ऐसी सुंदर पृथ्वी जो है दिख रही है कहते नीत निपुण कह कर्णी तो जब नीत निपुण राजा होते हैं तो ऐसे ही उनका उनका कार्य ऐसा ही होता है <coughs> नीप राजा तो है लेकिन जो राजनीति को समझता है राजधर्म को वो जानता है कि राजा का क्या धर्म है और उसका वो पालन भी करता है तो ऐसे ही होता है सारी पृथ्वी के ऊपर इसी प्रकार से हो जाता है सब प्रजा प्रजा जो वो हो उसमें तो अति नहीं होती किसी प्रकार की सब सामने भाव रह करके सब सुखी रहते हैं सब प्रसन्न रहते हैं कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं होता है किसी प्रकार का ये प्रजा राजा का जो वो हो नीत निपुण है तो प्रकार से तो राजा समभाव रखता है रखता है सबके ऊपर ऐसा नहीं कि किसी कुछ व्यक्तियों को पक्षपात करे बहुत अधिक और कुछ लोगों का विरोध करे तो ये नीत विहीन राजा है अब आजकल के नेता लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं ब्राह्मण तो पढ़ते नहीं हुए और ये राजनीति जो अपनी भारतीय संस्कृति की जो राजनीति उसको भी नहीं समझते वो राजनीति अगर पढ़ते भी हैं तो चर्चिल वाली राजनीति पढ़ेंगे उन्होंने क्या पुस्तक में लिखा हुआ है ऐसी बातें पढ़ेंगे और फिर उनको जो, जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार जो राजनीति है वो पता नहीं होगी नतीजा ये होता है कि बड़े नेता हो गए मिनिस्टर हो गए तो वो कुछ व्यक्तियों को बड़ा पक्षपात करते हैं खूब सब जब जितनी उनकी शक्ति है सब उनको खुद बता देंगे ये लोग हो लोग इतना लोग जिनके अधिकार में जो हो खुद देंगे और दूसरे लोग इतने हैं उनसे बिल्कुल वंचित हो जाएंगे उनका ध्यान भी नहीं देंगे कि और बाकी समाज में लोग हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए तो ये नीति है परिणाम ये होता है कि ऐसे लोगों का तो पतन होता अंत में निंदा होती है कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ता है ये दिशा होती कि नहीं होती तो नीति निपुण नहीं है वो इसलिए ऐसी है उनको भविष्य नहीं दिखाई देता कि आज हम ये कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा बुद्धिमान वो है नीत निपुण हुए हैं जो आज जो कुछ कर रहे हैं उनको मालूम हो कि इसका परिणाम चार दिन बाद दस दिन बाद साल दो साल बाद दस साल बाद इसका परिणाम क्या होगा वो नहीं तो कहते नीच निकल जिस कर्मी जल संकोच विकल्पीना कहते जल संकोच विकल्प अब देखो अभी कहते हैं धीरे धीरे करके पानी सूखता गया तब जैसे तालाब है तालाब में मछलियां थी अब मछलियां पानी सूखने लगा तो बहुत कम पानी रह गया तब तालाब की मछलियां जो है वो जाकुल होने लगे कम पानी में तो जल संकोच विकल्पीना अब तो कहते हैं कैसे की अब कुटुंबी तो चिन्हना अब माने अबुद मने बुद्धहीन माने गृहस्थ जिन धन ही ना अगर गृहस्थ के पास धन नहीं है और धन कम हो गया खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है तो क्या दशा होगी ग्रहस्थ की जैसे बिना पानी की मछलियां दाखिल होती जैसे दाखिल रहेगा तो ये कहते हैं कि इसलिए लेकिन अब देखो इसमें कई बातें इस प्रकार की हैं ये दशा किन की होती है जो अबुद्ध कुटुम्बी है उनकी होती है। जो बुद्धिमान कुटुम्बी होंगे तो दो बातें होंगी या तो ये हो कि धन कम है तो अपने खर्चा भी कम किए संकोच में रहे संकीर्णता में रहे और उसी में रह करके अपने निर्वाह कर लिया परेशान नहीं होते सभी की तमाम बहुत बड़ी बड़ी आमदनी थो, थोड़ी होती कम होती जितनी होती है उतनी लेते हैं लेकिन बुद्धिहीन मृत्यु होगी तो खर्चे के तमाम पर हाथ देंगे और आमदनी है नहीं उधार लेकर के करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे करें फिर परेशानी होगी एक बात तो अवुद्ध की है और दूसरी बात है कि अगर कुटुम्बी है और उसके परिवार है तब तो देखो परिवार को भी उसे सीमित रखना चाहिए जितनी आमदनी है